पानी में डूबने वाले व्यक्ति का तो घर छूट जाता है बच्चे पैसा पत्नी लेकिन संसार में जो डूब जाता है उसका तो सर्वेश्वर छूट जाता है ज़्यादा घाटा नहीं है ज़्यादा कोई घाटा नहीं है पानी में डूबने वाले का तो पैसा परिवार छूट जाता है लेकिन संसार में डूबने वाले का तो सर्वस्व छूट जाता है दिल में ईश्वर है कि जगत है दिल में भोग है कि भगवान है जिसको कभी कभी देखना चाहिए गहराई से एकांत में ईमानदारी से भोग है तो विहित इच्छा से है कि निश्चित से भी पाना चाहते हैं पाने के बाद कहीं फुल स्टॉप भी है कि और भी चाहिए जरा खोजना चाहिए विवेक ही मनुष्य को तो खोजे बिना नहीं रहना चाहिए विवेकहीन आदमी तो एक दिन सब छोड़ देता है तुलसीदास जी कहते हैं विवेकहीन व्यक्ति के लिए जो न तरे भव नर समाज असपाही सो आत्महन कमंद मती आत्मह अध्यारा है अधोगति को जाता है ऐसा तुलसीदास कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर बुद्धि पाकर यदि भगवान में चित्त को नहीं स्थापित किया अथवा हृदय में भगवत शांति और भगवत आनंद नहीं पाया तो फिर कब पाएंगे और कैसे पाएंगे जो संसार के तरफ लगे हैं यदि सच्चाई से लगे हैं तो उनको वैराग होता है ईमानदारी से जो संसार के तरफ लगता है ना उसको वैराग्य होता ही है वैराग्य नहीं लगता होता है तो समझो कि ईमानदारी से संसार का व्यवहार नहीं है निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आप तक काम की प्यास पैदा हो जाए निष्काम तुम कर्म करते हो तो परम निष्कामी परमात्मा जैसा तुम्हारा स्वभाव तो अंदर से प्रकट होने लगेगा क्योंकि भोगों में चार दोष हैं वे सदा मिलते नहीं भोगों में चार दोष हैं वे सदा मिलते नहीं सदा मिलते नहीं फिर इंद्रियों में उनको भोगने का बल सदा रहता नहीं और मन में उनकी रुचि सदा नहीं रहती और भोगता सदा नहीं रहता या तो भोगता मरता है या तो रुचि मरती है या तो भोग नाश होता है निष्काम कर्म करने वाले के चित्त में एक प्रकार की समझ प्रकट होती है कि आखर कब तक आखर ये क्या वो निष्काम कर्म तुमको परमात्मा के तरफ प्रेरित कर देंगे यदि जीवन में परमात्मा के लिए टाइम नहीं है तो बड़ी हानि होती है अंत में पानी में डूब जाना रेलवे के नीचे कुचल जाना आग में जल जाना तो एक बार मौत देता है लेकिन जो संसार में डूब जाता है संसार में कुचल जाता है राग रागदोष की अग्नि में कुचल जाता है वो न जाने कितनी बार बेचारा मरता रहता है जीता रहता है हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति व्यवहार में थोड़ा धनवान कम दिखे लेकिन उसकी अपनी हृदय की सच्चाई उसको बड़ा साथ देती है पशु के लिए अपनी सच्चाई छोड़ने वाले व्यक्ति तो पशु की नहीं जन्मते हैं बाद में मारते जिसके हृदय में सच्चाई है वो भोगों से भले थोड़ा बहुत वंचित रहेगा और भोग ज़्यादा होना कोई सौभाग्य की निशानी नहीं है यह तो दुर्भाग्य की निशानी है जिनके पास ज़्यादा धन वैभव है समझो वो अभाग्य जिनके पास ज़्यादा धन वैभव ऐश आराम है समझो वे लोग अभागे हैं क्योंकि उनको आदत पड़ जाएगी संसारी पदार्थों की वो एकांत मौन संत सत्संग संत सानिध्य नहीं पा सकते रामायण में आता है उमा तिन के बड़े अभाग उमा तिन के बड़े अभाग जय नर हरि तरी विषय बजे जय हरी को छोड़कर आत्म शांति को छोड़कर शुभ अशुभ का विचार के बिना बस हाय हाय हाय वस्तुओं के पीछे धन के पीछे लगते हुए बड़े अभागे होते हैं और कोई भी भोग कोई भी संसार का सुख दिल को दाव पे लगाए बिना आता ही नहीं आपके हृदय को दाव पे लगाओगे उस जो चीज़ों के साथ तन्मय होगे तभी सुख मिलेगा लेकिन सदा नहीं टूट जाएगा या तो इंद्रियाँ थक जाएगी या तो वृत्ति उग जाएगी या तो भोक्ता गायब हो जाएगा तामस हो जाएगा या तो भोग नष्ट हो जाएगा इसीलिए जितना जिसके जीवन में भोगों का बाहुल्य है उतना उसका जीवन कालांतर में वृक्ष पशु आदि योनियों में जाता है क्योंकि भोग एकांगी प्रीति होती है पुत्र में परिवार में मित्र में साथी में तो उभय प्रेम होता है गिजू भाई को प्यार तुम करो तो गिजू भाई तुमको प्यार करेंगे लेकिन तुम रोज के सौ रुपये को प्यार करो तो सौ रुपया तुम्हारे को प्यार नहीं करेगा तो रुपये पैसे जो हैं अथवा धन वैभव भा और कोई संभव है जो जड़ उनमें तो भोक्ता को पूरा अपने को खपाना पड़ता है यदि बिजू बाई की अपेक्षा आत्मा में प्रीति हो तो वो अंतर्यामी का हजार हजार गुना चेतना है वो हमारी प्रस उनका स्वभाव हमारे अंदर मिलता है मित्र का संबंध करने से मित्र के संस्कार आते हैं जड़ पदार्थों का संबंध करने से जड़ाकार वृत्तियाँ बनती हैं वृत्ति जड़ी भाव को प्राप्त होते होते उसको आदत पड़ जाती मरने के बाद फिर वही वृत्ति जड़ी भाव को प्राप्त हो जाती है तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती तो वो अंतकरण पेड़ होकर पृथ्वी पर ताप सहता है कुहाड़ियाँ सहता है पत्थर सहता है आंधी तूफान सहता है और जबरन उसके द्वारा प्रकृति परोपकार करवाती है जो जबरन परोपकार करता है उसको ज्ञान नहीं होता लेकिन जो समझकर कर परोपकार करता है उसका हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में परमात्मा की प्यास पैदा होती है तो निष्काम कर्म का फल यह है कि तुम्हारा अंतःकरण कर्ण जागृत हो जाए जान है जीव तब जागा हरिपद रुचि विषय विलास विरागा विषयों में विलास में ऐश आराम में धन संपदा और वाहवा में मन लग रहा है तो समझो आप सो रहे हैं आपकी नींद करवट ले रही है एक परखे गया था वह बीजी पड़खे होंगे एक नींद चालू है आप जगने की तरफ नहीं जा रहे जगने की तरफ जा रहे हैं ऐसा देखना हो तो आपको संसार में रुचि है धन बढ़ाना है कि अभी हमारे साथ एक पैसा नहीं जरूर से परमात्मा की जरूरत ज़्यादा है कि पैसा की जरूरत ज़्यादा है लोग बोलते हैं आपको भगवान की दया है बाबा जी आपकी दया है हमारे का इतना इतना है एक नंबर का और थोड़ा बहुत दो नंबर का है हम बोलते हैं भैया तो एक दो नंबर तो दो नंबर है लेकिन जिसको एक नंबर का बोलता ना वो भी दो नंबर का ही है तो उसमें भी कोई सार नहीं है दो नंबर तो दो नंबर है ही है लेकिन एक नंबर भी दो नंबर का ही है एक नंबर तो मेरा परमात्मा है बाकी सब दो नंबर का है छोकरा भलेम राखो लेकिन पता नहीं है कि आयुष्य क्या पता कितनी है जितना बहिर्मुख होंगे जगत में वृत्ति बिखरेगी उतना फिर समेटने में समय लगेगा और समेटे बिना अंत नहीं है जीवन का अंत आ जाएगा मौतों का अंत नहीं आएगा ये शरीर का अंत हो जाएगा फिर दूसरा मिलेगा उसका भी अंत हो जाएगा जीवनों का अंत होता जाएगा लेकिन मौतों का अंत न होगा इसलिए गुरुलोक की दृष्टि हम लोगों के स्वभाव को भी जानते हैं स्थिति को परमात्मा को भी जानते हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमारी स्थिति देखकर उनको बड़ी गहरी करुणा होती है भीतर क्या आओ गाड़ी है तो क्यों जिन जिंदे हम जो गाड़ी हैडे जिसे तो क्यों जिन जिंद पोक्ष नचिकेता को यमराज ने कहा कि तेरे को एक नंबर का धन देता हूँ राज्य देता हूँ सौ रुपए के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा पूरा राज्य बोला राज्य मिलेगा फिर पड़ोसी राजा युद्ध करेगा तो दुख हो जाएगा बोले अच्छा चक्रवर्ती राज्य मिले चक्रवर्ती राज्य हो लेकिन पत्नी लड़ाकू हो तो फिर भी सुख नहीं रहेगा बोले अच्छा पत्नी भी ठीक मिलेगी पत्नी तो ठीक होगी लेकिन बेटा नहीं हो तो बोले बेटे भी होंगे तेरे बोले बेटे अच्छे ना हो लल्लू पंजू जैसे हो बूघा बोगला था ए तो पची मज़ा न आए कि नहीं छोकरा भी अच्छे होंगे छोकरे अच्छे होंगे उनको लाडी नहीं मिले तो भी चिंता बोले लाडी भी अच्छी मिले ये अच्छा तो फिर ये सब होगा और हमारी हयाती में लाडी का टीका अथवा मेरा टीका चल बसे तो बोले तुम्हारी हयाती में किसी की अपमृत्यु भी नहीं होगी लेकिन फिर ये सौ वर्ष की आयु से भोग कर सबको छोड़ के तो मर जाना पड़ेगा बोले अच्छा तुमको हजार वर्ष के आयुष्य देते तो नची कहता बोलता है कि यमराज बड़े दयाल हुए हैं आप लेकिन अंत में तो हजार वर्ष के आयुष्य के बाद भी तो मरना पड़ेगा पच्चीस पचास साल के आयुष्य भोगते हैं तो आसक्ति हो जाती है छोकरा के लिए धन के लिए कुटुम्ब के लिए हम जो हजार साल जिएंगे तो कितनी आसक्ति हाँ हो जाएगी पच्चीस पचास साल इस घर में रहते हैं तो इतना मोह ममता हो जाता है यदि हजार साल जिएंगे तो फिर तो मरने में बड़ी मुसीबत होगी इसलिए ये मरने वाले शरीर और मरने वाले पदार्थ आप और किसी को दे दो मेरे को आत्मज्ञान दे मेरे को आत्मज्ञान देने ऐसा भारत का एक नन्ना मुन्ना लड़का मांगनी करता है लड़का था ना समझ रहा होगा उसे लिए ऐसा मांगा अपन लोग तो सब समझदार हैं <laughs> वो तो लड़का था ना समझ रहा होगा ये सब मांग लेता आत्मज्ञान छोड़ कर नहीं नहीं वो जानता था कि पानी में डूबेंगे तो पत्नी और परिवार छूटेंगे, लेकिन संसार में डूबेंगे तो सर्वस्व छूट जाएगा ओम तो दो प्रकार के लोग होते हैं एक तो दूसरे के परिश्रम से भोग भोगना चाहते हैं क्रिया नहीं करते हैं और मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना दूसरे ऐसा है कि परिश्रम करके सच्चाई से ईमानदारी से भोग भोगना चाहते जो ईमानदारी से परिश्रम से भोगना चाहता है वो पहले वाले की अपेक्षा अच्छा आदमी है सज्जन है ठीक से शाबाश लेकिन केवल ठीक और शाबाश से काम चलता नहीं जीवन में परिश्रम से भोग भोगना अथवा भोग भोगना सच पूछो तो भोग हम नहीं भोगते भोग हमको भोग के जाते भरती महाराज लिखते हैं भोगा न भुगतम वयमेव भुक्ता कालो न याती वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा मयम एव तपो न तपतम मयम एव तपता हम क्या रुपयों को कमाएंगे रुपए हमको कमा के ख़त्म कर देते हैं नोट तो घूमते रहते हैं वस्तुएं तो इधर पड़ी रहती हैं दुनिया के मज़े हरगिज़ कम न होंगे चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे ये प्लेन और ये गाड़ियां और ये वो सब रहेगा कहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा फिर बनेगा फिर रहेगा लेकिन हमारा मनुष्य जन्म नहीं रहा तो हमारे लिए तो सर्वनाश हो गया इसलिए तीसरे प्रकार के लोग होते हैं न बने बनाए बोग परिश्रम से भी भोगने भोगना चाहते हैं लेकिन जिनके पास भोगों की बाहुल्यता पड़ी है उसको भी ठोकर मार के चले जाते हैं जैसे बुद्ध महावीर ज्ञानेश्वर नानक कबीर राम कृष्ण देव विवेकानंद उनके पास तो सुविधा थी बुद्ध और महावीर के पास उन सुविधाओं को भी छोड़कर भोगों की सुविधा को छोड़कर परमात्मा के तरफ लग पड़े हैं ये परम विवेक ही और तो जब तक अपना विवेक अंदर से जगता नहीं हो तब तक कबीर जी कहते हैं चिंता कहो चिंतन कहो चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजो खाए वैद्य बिचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए ऐसे चिंतन चिंतन ऐसी डाकनी काटी कलेजो खाए साईं बिचारा क्या करे कब तक सत्संग सुनाए तो फिर हमारा चित्त भी कभी कभी परमात्मा की विश्रांति में होता है तो इच्छा नहीं होती बोलने की समझदारों के लिए इशारा काफ़ी हो जाता है अब ईश्वर की विश्रांति छोड़कर बोलना भी कब तक तो कभी तो ऐसे ही होता है कि बस मौन में गुजर जाए सप्ताह दिन घंटा दो घंटा पाँच घंटा पाँच दिन पंद्रह दिन जितना गुजर जाए अच्छा है ओम ओम ओम उसको छोड़कर अब क्या बोलना उसके सिवाय भी क्या बोलना उसके लिए बोला जाए तो ठीक है अन्यथा क्या बोलना ओम ओम ओम ओम ओम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास भोग की सामग्री होते हुए भी विवेक है निष्काम कर्म किए हैं कुछ शुद्धि है जीवन में कोई सच्चाई है तो उन भोग चाहते नहीं हैं, परमात्मा चाहते हैं तो वे लोग जप करते हैं प्राणायाम करते हैं ध्यान करते हैं सत असत का विवेक करते हैं चिद अचिद का विवेक करते हैं चिदमाना चेतन अचिद माना जड़ जड़ क्या है चेतन क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है शाश्वत क्या है नश्वर क्या है मेरा क्या है मेरे साथ क्या हो सकता है और मेरे से छूटेगा क्या इस प्रकार का जब विवेक करते हैं तो उनको सब फीका फीका लगता है और परमात्मा के रस में एकांत में मौन में संतों के सानिध्य में उन्हें बड़ा सुख मिलता है भोगी को हजार हजार भोग भोगने पर जो सुख नहीं मिलता वो ऐसे विवेकियों को महापुरुषों के सानिध्य में बैठने मात्र से सुख मिलता है और उस सुख के अभ्यास के कारण फिर वे अकेले में बैठते तभी भी सुख मिलता है भोगी अकेला नहीं बैठ सकता लेकिन योगी को भीड़ अच्छा नहीं लगता योगी का सुख स्वतंत्र हो जाता है ओम ओ ओ मैं सुनाया करता हूं महाभारत की एक घटना भगवान कृष्ण युधिष्ठ अर्जुन एक बार घूमते घामते किसी महापुरुष के दर्शन को गए गने जंगल में पहुंच गए पानी के झरने के समीप एक किसी साधु की झोंपड़ी थी चारों तरफ सन्नाटा था जैसे मानो शांत ब्रह्म अपने आप में तृप्त हो पक्षी अपनी मधुर गीत गुंजाते थे निष्कंटक हवाएं बहती थी कोई हवाओं में कोलाहल न था कोई वासना वाले के वाइब्रेशन न थे गए उस शांत अरण्य में एकांत वास हो लघु भोजन आदो आह सौभाग्य होता है वो आदमी पहुंचता है कृष्ण युधिष्ठर अर्जुन गए महात्मा के दर्शन किए घड़ी भर में सब लोग रोने लग गए चारों के चार खूब रोए अलिमिट तो परमात्मा की होती है बाकी सब की लिमिट होती है रोने की भी लिमिट होती है सीमा होती है हंसने की भी सीमा होती है खाने की भी सीमा होती है, सोने की भी सीमा होती है झूठ बोलने की भी सीमा होती सत्य पर रहने की भी सीमा होती नेतागिरी करने की भी सीमा होती है साधुताई करने की भी सीमा होती है असीम तो एक परमात्मा है बाकी सब ससीम है जिसको इसी जन्म में संसार से पार होना हो उसको ईश्वर की और नाम की पुस्तक बार बार पढ़ना चाहिए ईश्वर की और कुछ साधक लोग आए अवसर बोले बापू आपने ईश्वर की और पुस्तक प्रकाशित करके आपने अपना सब काम पूरा कर दिया है मैं क्या सच्ची बोलते हो ईश्वर के और वो पुस्तक बार बार पढ़ना चाहिए ईश्वर की और जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसको बार बार पढ़ना चाहिए यदि संसार से मन को प्राम करके भगवान में लगाना हो तो नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर देखोगे खतरा है जिसको आत्म सुख चाहिए जिसको अपना सौभाग्य चमकाना है अपने कुल को तारना है एक कुल का उद्धार कर लेना पढ़े दूसरे ना, बराबर। तो युधिष्ठर महाराज और ये चारों चार खूब रोए आखर चुप हुए तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण को कह क्यों रोए सब तो युधिष्ठ अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि तेरे भाई से पूछ युधिष्टर तो से पूछा कि भाई तुम क्यों रोए युदिष्टर बोलता है कि गुरुजी से पूछो संत क्यों रोए हम तो रोए संसारी हैं जीव हैं रोए लेकिन बाबा जी ये क्यों रोए बाबा जी ने कहा मैं उस रोया कहां मेरा एकांत घर बार पत्नी परिवार छोड़कर आश्रम और व्यवहार को छोड़कर एकांत में आया हूँ आत्मानंद लेने के लिए और ऐसी एकांत सन्नाटे में अभाव ग्रस्त जगह में आया हूँ शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा अभाव है परमात्मा खत सद्भाव पाने के लिए उस बीच युधिष्ठिर जैसे और कृष्ण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आ गए हैं मेरा कोई दुर्भाग्य है मेरा कोई दुर्भाग्य है कि युधिष्ठिर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आने लगे हैं अब समय खराब हो जाएगा इसलिए रो रहा हूं युधिष्ठ से पूछा तुम क्यों रोए? युधिष्ठ बोलते मैं उसलिए रोया कहाँ तो मनुष्य जन्म की आत्मानंद पाने की चांस और कहाँ हम मेरे तेरे मेरे तेरे हम दीधा धाली लीधा दीधा करके मरने वाले जनजाली जीवड़े मेरे हस्तिनापुर के इलाके में आया हुआ जंगल और ब्रह्म संत रहता है बार बार उसके दर्शन करने का भी सौभाग्य नहीं होता हम कैसे पामर लोक हो गए मूर्खों के संग में हमारा विवेक नाश हो रहा है पामर व्यक्तियों के लोभियों के संसार में लंपट्टू लोगों के संपर्क में अधिक समय साधक भी रहता है ना तो साधक की भी अपनी योग्यता क्षीण होने लगती है वशिष्ठ बोलते हैं राम जी असाधु का पुरुष यदि साधु पुरुष भी करता है तो साधु भी असाधु होने लगता है और साधुओं का संग असाधु कर ले तो असाधु भी साधु होने लगता है साधु का अर्थ जो परम कार्य साध रहे हैं वो साधु है असाधु वे हैं कि स्थिर संसार के पीछे जो समय लगा रहे हैं ऐसे पुरुषों का अधिक समय हम संग करते ना तो हमको भी लगता है लगता है कि आप ब्यापलू तो करव जो ये। थोड़ू तो कर ले अह मकान बांधी लेव जो अह थे आटलो आम कर आ चांस गुमाव ना जोए, रोज़ ना सौ रुपया मे बे पांच कलाक लेव जो अरे रोज के लाख रुपये भी तुम्हारे काम के नहीं है वो सौ रुपये के सात सौ में हम सात दिन छोड़ सकते हैं, सात दिन ध्यान नहीं कर सकते तो ये हम पामर लोगों के संग में आते हैं उसीलिए अपने आप को हम धोखा देते जब आप गहराई में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने 25 साल ऐसे ही गवा दिए 40 साल ऐसे ही गवा दिए आपको जब साक्षात्कार होगा ना तो आप पीछे के जीवन पर आपको आश्चर्य होगा ग्लानी होगी कि मैंने कैसा कितना खजाना मेरे पास था और मैंने कैसे कोड़ियों को गिनने और रखने में अपना जीवन बर्बाद कर दिया है मैं करूँ तो वो आंधड़ोपण नहीं करे हो घर मा खोई बैठो तो घर धनी ने आपको ऐसा लगेगा आप अपना धन जब पाएंगे ना तो आपको लगेगा क्या है ये पोथे पढ़ पढ़ के मैं हकीम हुआ डॉक्टर हुआ वकील हुआ हाय अरे हाय ऐसे तो कई डॉक्टर हैं मर जाते हैं मैं अपना खजाना छोड़कर इसी में समय गवाया व्यापारी बना ये बना है आपको एक बार साक्षात्कार होगा ना तो आपको आश्चर्य होगा जनक जैसा व्यक्ति आश्चर्य से भर जाता है अहो गुरु परम आश्चर्य सम्राट था जैसे जैसे व्यक्ति तो नहीं था कि उसको आश्चर्य हो जाए छोटी छोटी बात पर जनक बोलता है अहो गुरु परम आश्चर्य मैं इतना समय मोह में व्यतीत कर रहा था उसका बयान नहीं है जिस समय आपको अपना खजाना मिलता है ना उस समय आप इतना आश्चर्य में हो जाते हैं आश्चर्य हो जाना उसी का नाम समाधि है लाग समाधि ध्यान ढाई दिवस होश नहीं आया होश कैसे आएगा क्या क्या थे वाला से ये और अब क्या है इतने दिन क्या जख मार रहे थे हाय रे हाय जैसे नितान्त अंधेरे में से आदमी आके एकदम प्रकाश में आ जाए तो आंखें उसकी बंद हो जाती है से परम प्रकाश परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो लगता है कि हयरे हाय हम क्या कर रहे थे हम क्या कर रहे थे और अपने को चतुर मान रहे थे हम जब दुकान पे थे तो अपने को बेवकूफ थोड़े मान रहे थे बहुत कुशल मान रहे थे चतुर मान रहे थे अभी आप दुकान में डॉक्टर हो कोई वकील है कोई नेता है कोई एमपी है कोई कुछ है तो अपने को ऐसा थोड़ी मानते तो हो कर रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं बिल्कुल सच्चाई का ईमानदारी का परिश्रम का पैसा लेके अपना लोगों का थोड़ा सेवा कर रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो तब पता चलेगा कि बेवकूफी के दिन थे क्षमा करना फिर पता चलेगा कि बेवकूफी के दिन थे इसलिए महापुरुष अपनी उस महिमा को जानते हैं ईश्वर की उस गरिमा को जानते हैं तो हमारे परम हितेश होते हैं और हम जब नादानी नहीं करते तो हमारे पर थोड़ा बहुत खिज भी जाते हैं खिज जाते हैं। उस समय लगता है कि बापो हमने गोदा मारे लेकिन ये कोई दुश्मनी के गोदे नहीं परम करुणा के गोदे हैं परम कृपा के गोदे हैं और ऐसे गोदे यदि तुमको गोदे लगते हैं तो उनको धन्यवाद कबीर ने भी ऐसे लोगों लोगों को मारे, तो लो जाते थे तो लोग जाते ने बच्चे बापू छोले छे, फिर कबीर को साखी बनानी पड़ी होगी दुर्जन की करुणा बुरी भलो साईं को त्रास हम तुम्हें त्रास भी दे तुम्हें डांटे तुम पर अपना गुरुपद का विटो पावर भी चला दे फिर भी तुम तो ना बार जन की करुणा बुरी भलो साई को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आश हो Boy, तो महात्मा रोने लगे युधिष्ठर से पूछे तुम क्यों रोते हो युधिष्टर बोलते हैं उस रोते हैं कि हम इतने पामर व्यक्तियों के संपर्क में आ गए हैं कि मैं धर्म राजा युधिष्टर निष्कामता की मूर्ति युधिष्टर के पग रखे में तो किसी ने पैर डाला ही नहीं ऐसा युधिष्टर भी महात्मा की एकांत मस्ती देखकर रोते ईमानदार आदमी रहे होंगे मेहमान नहीं कि हमें बजा सुखी बिचारो हमसे ऐसा नहीं ईमानदारी से उन्होंने महसूस किया कि कहा तो इनका जीवन आत्मानंद परमात्मा के साथ अभेद की मस्ती लेते और कहा मारू तारु राणी दस यो दास ने मार कु कहा तो परमात्मा का चिंतन और कहा दास दासी नौकर चाकरों का चिंतन युधि कहते हैं मुझे उस रोना आया कि कहां तो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य महात्मा हमारे राज्य में हम परमात्मा को तो नहीं परमात्मा की मस्ती में तो नहीं डूब रहे हैं ब्रह्मानंद तो नहीं ले रहे लेकिन ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले पुरुषों के पास भी हम नहीं आ सकते हमारे कितने दुर्भाग्य है इस बात को याद करके मुझे रोना आ रहा है कृष्ण से पूछा अर्जुन ने की इनका तो युक्ति युक्त है रोना लेकिन आप क्यों रोए कृष्ण बोलते हैं मैं क्यों रोया मैं तो बता ही दूंगा तू तो क्यों रोया ये बता अर्जुन बोलता कि मैं तो तुम तीनों को रोता हुआ देखकर मैं तो तुम तीनों से छोटा हूं तो छोटा आदमी बड़े आदमियों के साथ भाता है कंपनी दे देता है मैंने आपको तीनों को रोने की कंपनी दे दी ओ मेरे अंदर ऐसा कोई विवेक नहीं था मैंने ऐसा लंबा चौड़ा सोचकर मैं नहीं रोया मैंने केवल आपके संपर्क में आने के कारण मैं भी रो पड़ा कृष्ण बोलते मैं क्यों रोया ये बताता हूं कि अब कल जुग आ रहा है एकांत में आत्मानंद में रहने वाले महात्मा बहुत होंगे नहीं मिलेंगे नहीं जल्दी से और कहीं मिल जाएंगे तो युधिष्ठ जैसे राजा उनको खोजने की मेहनत ही नहीं करेंगे ऐसा घोर कल रहा है मैं उस रो रहा हूँ ओम ओ हृदय में भक्ति नहीं तो मनुष्य अपने संपूर्ण पुरुषार्थों से वंचित हो जाता है सारे पुरुषार्थ उसके नहीं होते लड़के गदार हो जाते हैं शरीर धोखा दे देता है प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है वाह करने वाले आदमी मुंह चढ़ा देते फिर क्या मौत का झटका लगा तो सब गया इसलिए वेदांत तो तुम्हें धंधा करने की डॉक्टर होने की वकील होने की अथवा सेठ होने की मना नहीं करता भिखारी नहीं बनाना चाहता वेदांत तो तुम्हें परम शंशा की पदवी पे बिठाना चाहता ऐसा नहीं कि आपको बाल बच्चे बेबी छोड़ देना पड़ेगा तो आपको पता है कि अपने पास भी नारायण है नारायण की बहन है नारायण की माँ है आप भी जानते ना शु शु वाधो आयो आप संसार व्यवहार में मन शू वध आयो चा, आयो चा, कोई? को घटू है है वेदांत कोई भिखमंगा नहीं बनाता वेदांत बेवकूफी छुड़ा देता है वेदांत तुम्हारे और ईश्वर के बीच की दूरी छुड़ा देता है अरे वो जमाना था कि सुवर्ण की थाली में लोग भोजन करते थे वेदांत को जानने वाले लोगों के पास इतना धन वैभव होता था कि कहीं राज्य उलट पुलट होते तो राजा शरण में आ जाता तो राजा को धन संपत्ति दे राज्य को खड़ा कर लेते थे लेकिन एक बार आपके अंदर में असंगता था निर्लिप्त था एक ऊंचाई को छू लो फिर आप व्यवहार में आओगे तो वहां फंसोगे नहीं फिर कितना भी धन वैभव अथवा दरिद्रता आ जाए आपको प्रभावित नहीं करेगी कितनी सफलताएं आ जाए असफलताएं आए आपको हिलाएगी नहीं वेदांत कोई तुम्हारे से सौ रुपया छुड़ाता नहीं है तुम्हारे से एम पद छीनता नहीं है अरे वेदांत को ठीक से समझो तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे दर्शन करके तुम्हारे पैर छूने की कोशिश करेगा आप क्या समझते हैं वेदांत अभी तो एमपी हैं और प्राइम मिनिस्टर को प्रसन्न रखने के कई एमपी लोग कोशिश करते हैं लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर ज्ञानियों के शरण में जाते हैं नाक रगड़ते हैं तभी उनका पद चलता है वेदांत को जैसी तैसी चीज थोड़े दे रहा है आनंदमय को वेदांत का अनुभव हुआ तो इंदिरा उनके पैर छूने को जाती और एमपी लोग इंद्रा के पैर छूने के लिए लगे हैं उसी के पक्ष के लोग माताजी को राजी करने में लगते ही हैं औंगड़ा ऊंचा करो करे ना बधा तब भले ना करता बधा करे खरा <laughs> ये एमपी है ना इनको तो पता होगा एमपी है जब संसद में जाते होंगे तो उनके आगे तो ओसा विशेष है एमपीओ के आगे मिनिस्टरों के आगे केंद्र के मिनिस्टरों के आगे इंदिरा सर्वेश्वरी लेकिन वो भी देखो ज्ञानियों के आगे प्रसन्न भाव ऐसा ज्ञान है वेदांत का अरे उनका सौभाग्य है कोई प्राइम मिनिस्टर अथवा नेता है मिनिस्टर या राजा या हम लोग संतों के पास जाते हैं सौभाग्य है वरना संत तुमको वही चीज देना चाहते हैं जिससे आप धनवान हो गए तुम पूरा का पूरा वेदांत को न समझो न पाओ पूरा का पूरा साक्षात्कार नहीं करो तो कम से कम आधा तो करो आधा नहीं तो चुथाई तो करो चुथाई नहीं तो दस तो करो कम से कम दस टका भी तुम्हारे जीवन में यदि वेदांत आ जाता है ना तो महाराज आज, आज के दिनों को हम हंसेंगे अरे क्या थे जैसे ठीक तो है तो मान तो राजा भरतरी कहते हैं कि जब थोड़ा सत्संग सुना तो कुछ कुछ मैंने जाना राजा भरतरी को जैसा तैसा व्यक्ति नहीं था चक्रवर्ती सम्राट था काश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका राज्य था एक बार वलकल पहन के बैठा था भरत्री बैठे थे चट्टान पर वलकल पहने हुए थे आकाश के तरफ निगाहें थी कोई राजा रथ में गया राजा को दया आई कि आओ बिचारो भूख्यो मर से वो अपने साथियों को कह रहा साधु देखो बेचारा भरत ने कहा आम है तो इधर आई बोले अरे तो कहाँ का राजा है उस जमाने में भी संतों का तो प्रभाव था ही राजा ने देखा बाबा जी बिगड़े हैं बोले महाराज मैं वहां का राजा हूँ मैं मगध देश का सम्राट हूँ बोले मगध देश भारत के एक कोने में है भारत का एक राज्य राज्य के एक कोने में है तालुका जस्ट के बराबर होते हैं और क्या बड़े बड़े राजा महाराजा कहे जाते थे महावीर के पास क्या था पालनपुर जितना भी राज्य नहीं था कहा जाता है सम्राट सम्राट इतना तो अभी टीडीओ को और कलेक्टर को सत्ता है होम मैं मगध देश का सम्राट हूँ मतलब तूने राजा भरतरी का नाम सुना है बोले वो भरत्री राजा तो हमारे पूरे भारत का हम तो उनके आगे चिल्लू भर पानी भी नहीं है वो तो समुद्र है भरतरी ने कहा आदमी ईमानदार तो है <laughs> भरतरी पूछते हैं कि अब तो फकीर हो गए बोले अच्छा भरतरी राजा को तुमने सुना है नाम बोले उनका राज्य तो उनके राज के अंतर्गत हमारे जैसे कई मच्छर है लेकिन बाबा तुम्हारे को क्या इन राजाओं की बात से अब तो तुम संत हुए आप तो रोटी की चिंता करो आपको तो फकीरी लेना पड़ा है कोई भाग होगा आपका ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध ऐसा बनाया बाबा जी भोग के छूटो क्या करो भरतरी ने देखा कि इसका आप थोड़ा अज्ञान दूर करना चाहिए बोले भरतरी राजा का नाम जानता है तो बोले हाँ बोले जो वलकल पैरे हैं ना बेटा ये और जो ये बैठा हूं जैसी तैसी जगह पर फकीरी लिया है तेरे को मैं दरिद्र दिखता हूँ दया का पात्र देखता हूं लेकिन ये फकीरी पूरा बरतरी का राज्य दाव पर लगाकर ये मैंने ली बोले वो तो भरत्री का राज्य आपने दाव पे कैसे लगाया बोले वही मैं भरत्री हूं तू तो क्या जानता है राजा बड़ा प्रभावित हुआ फिर बैठा और उसको सत्संग सुनाते हुए भरत्री कहते हैं जब स्वच्छ सतसंग किनो स्वच्छ शुद्ध सत्संग क्या है ये नहीं सुखदेव जी सावधान करता शरण में बैठ कर थोड़ा दिन रह कर जब अंत करण शुद्ध होकर अंदर गोता मारा तभी सत्संग होता है अथवा तो मौन होकर तत्ववे का सानिध्य लेते तभी सत्संग होता है कथाए एक बात है सत्संग दूसरी बात जब स्वच्छ सप्त संघ कि आज एवं लगे मैं राजा भरत्री हूँ चार वेदों बे धोका गया ब्राह्मण और भार चारण छड़ी पोकारते थे उनके पास जो था अपने पास कुछ नहीं ऐसा कहें तो चल जाए तो राजा धीराता महाराज घड़ी खम्मा और जब सुंदरिया चंवर डुलाती थी तब मैं अपने को समझता था कि हाय मैं कितना भाग्यशाली हूं कितना बुद्धिमान हूं पूरे भारत को कंट्रोल किए हुआ तो अब पता चला कि अपने मन को तो कंट्रोल किया नहीं अपने हृदय में बसा हुआ यार उसका तो दर्शन किया नहीं और सारे भारत मेरा है मैं उसका राजा हूँ अरे सूर्य छोटा सा सूर्य आकाशगंगा में सबसे छोटा सा सूर्य उसका एक ग्रह जो है पृथ्वी पृथ्वी पे 100 और कुछ राष्ट्र उसमें का एक भारत और भारत को कई राजा आ आ के मर गए भोग भोग के चले गए पृथ्वी को और ऐठी जूठी पृथ्वी के टुकड़े को ममता करके मैं इसका राजा हूं हमारा हमारा करके उस समय अपने को मैं भागशाली मानता था अब पता चला कि मैं बेवकूफ था अब पता चला में बेवकूफ था जब स्वच्छ सतो तभी कछु कछु चीनो मुड जाने आप को हर भरम ताप को आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ताप सताते थे ये सब शांत हो गए क्योंकि जब राज्य था बाहर का भोग है तो ताप होगा ही भाई ऐसा कोई भोग नहीं जो तुम्हारा भोग न लेवे भोग पन, भोग भोग पड़े सुख सुख लेने के लिए भी अपना बलिदान देना पड़ता है हृदय दाव पे लगाना पड़ता है भैया जब तक विषयों के साथ तुम्हारा हृदय दाव पे नहीं लगता तब तक विषयों में सुख मिलता नहीं वो एकांगी हैं जड़ चीजें पैसा भोग कोई भी चीज जब आप अपने अपना सत्व उसमें ढोलते तभी सुख मिलता है जैसे कुत्ता है ना हड्डी चबाता है चबाते चबाते उसके मेडो उसमें से खून अपना सब तो निकलने लगता तो हड्डी में से उसे मजा आता है ऐसे ही संसार है ये सूखी हड्डिया है अपना सेक्स की ऊर्जा 10 दिन 15 दिन की इकट्ठी होती है फिर सेक्स करते तो मजा आता है और ऊर्जा नाश होती है फिर पत्नी पास में पड़ी है पति पास में पड़ा है मोटू फेर भी नी है कोई नहीं ओढ़ता हो जाए home, home, home, home, home, home. ऐसे और भी भोग तो भोगों में चार दोष हैं। एक दोष कि भोग सदा नहीं रहते हैं, हम्म, दूसरा कि उसको भोगने की रुचि भी सतत नहीं बनती तीसरा वे नाश हो जाते हैं और चौथा भोगता क्षीण होने लगता है जितना अधिक भोग भोगेगा उतना आदमी बेचैन रहेगा अशांत रहेगा बिखरा हुआ रहेगा उसमें उतनी सहन शक्ति नहीं रहेगी जितना कम भोगी होगा उतना उसमें सहन शक्ति होगा जितना ज्यादा भोगी होगा उतना सहन शक्ति नहीं होगा भोगता बिखर जाता है इसलिए विलासी आदमी को जल्दी चढ़ती, भोगी आदमी को जल्दी चढ़ती, चंचल आदमी को जल्दी चिड़चती हो जो जल्दी जल्दी खाना खाता है उसको गुस्सा आता है वो चिड़िया स्वभाव होता है स्वभाव को हमेशा मधुर रखो प्रसन्न रहो चिड़ शोक चिंता को मत आने दो आतलू बीती क्यों तो बाकी ना दाड़ा बीती जैसे शुभ वहां इतना गुजर गया जिंदगी के पचपन साल में से अट्ठाईस साल तो गुजर ही गए तीस साल गुजर ही गए बाकी तीस पैंतीस साल भी गुजर जाएंगे ऐसे करके निश्चिंत हो निश्चिंत तो से सूझबूझ अच्छी रहती चिंता ज्यादा ठीक नहीं चिंतन करना चाहिए क्या करना क्या न करना लेकिन चिंतन करके फिर आप थोड़े चिंतन से फारक हो जाओ चिंतन में खो मत जाओ नहीं तो भोगता क्षीण हो जाएगा भोग भोगना चाहिए मना नहीं है रोटी खाओ मजे से ऐसी स्वादिष्ट खाओ कि रोटी को देखकर कर लाड़ शुरू हो जाए ऐसा सुंदर भोजन होना चाहिए लेकिन इतना खाओ कि ठीक से पचे शरीर भारी न लगे और तुम्हारे को भविष्य में उससे रोग न हो खाएर ऊपर ऊपर से ना खाओ खाने के बाद ओह ओह मैंने कोई कर दी दीदूच कोई ये नहीं करू भाई बात तारी जात कर बने ऐसा खाओ तो भोक्ता क्षीर्ण ना हो जाए भोक्ता का स्वास्थ्य बना रहे भोक्ता की अकल सूझबूझ ठीक रहे ऐसा भोजन करो देखो जिस देखने से विकार न उत्पन्न हो जिस देखने से शक्तियां कम से कम क्षीण हो आप जितना ज्यादा देखते ना उतना आंखों से आपकी रक्षणीय क्षीण होते लोग फुटबॉल अभी इधर पड़ोसी हो जाएंगे फुटबॉल वाले तो फुटबॉल देखने जाते हैं क्रिकेट देखने जाते हैं सच पूछो तो क्रिकेट देखने से वो क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी ने वे दर्शक को सुख नहीं देते उनके पास विचारों के पास स्वयं सुख नहीं है तो वे दर्शकों को सुख थोड़े देंगे खिलाड़ी खेलते हैं और तुम्हारे अंदर खेल की वासना छुपी है मौका नहीं है खेलने का अच्छा तो आप सुबह आते हैं फ्रेश होते हैं और आपकी आभा या ऊर्जा जीवन शक्ति पड़ी है अब जब आप खेल देखने में तन्मय हो जाते तो आपकी रश्मिया वहां से पसार होती जैसे सेक्स की ऊर्जा पसार होती उस समय आपको सेक्स का सुख मिलता है ऐसे नेत्रों से आपके जीवन की रश्मियां जब क्षीण होने लगती है तब आपको सुख मिलता है अधिक समय देखोगे तो आप थक जाओगे उप जाओगे और दूसरा दिन नींद के लिए अथवा आराम के लिए आप खर्च करते तो खेल खेलाड़ियों खिलाड़ी खेल सुख नहीं देते तो तुम्हारे अंदर भोक्ता का अपना जो संयम का रात भर का नींद का जो सुख था उस सुख को आप नेत्र इंद्र के द्वारा खर्च कर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए मजा आया वो तो महात्मा तो है नहीं कि कितना परमात्मा में डूबकर आपके तरफ निहारेंगे तो आपको सुख शांति और पुण्य मिलेगा ऐसा तो नहीं है भावनगर में हम गए थे और वहां कुछ ऐसी गेम हो रहे थे तो हम कहीं घूमने गए थे बोर तलाव तो लौटे तो भीड़ थी तो हमारी कार से लो हुई तो लोग आए बोले 25 वाड़ी बीस माह बीस वाली पंद्रह माह बापू जाऊ है तमने एमनेम दे दी तो है हमने ये कह हम हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि हम उधर जाके फंसे फिर मैंने सत्संग में इस बात को दोहराया कि मंदी हुई है तो कलयुग में संतो की हुई है बीस रूपये पच्चीस लोग देखकर अपनी रश्मिया खर्च करके भी तालियां बजाते हैं और जहां अपनी रश्मिया खर्च नहीं होती और संतों की आभा मिलती है पुण्य मिलता है ज्ञान मिलता है वहां कोई टिकट नहीं तो भी ग्राह की थोड़ी और वहां टिकट है तो भी ग्राह की ज्यादा तो कलजुग का आदमी इतना बिचारा क्षीण मती हो गया है कि वो किस तरफ जा रहा है इसको पता नहीं कैसे भी करके बस उसको सुखी होना है और सुखी होते होते वो भोक्ता को क्षीण कर देता है अपने जीवन को क्षीण कर देता है नष्ट भ्रष्ट कर देता है ऐसे लोगों के लिए नानक बोलते हैं जितना मानियां खुशियां उतना भया रोग तो इन चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं लाखों करोड़ों चबा जाते है और जिनसे समाज को सुख शांति और आनंद प्रेम मिलता है ऐसी चीजों की किसी को पड़ी नहीं है तो कल युग में तप का और अंतर्मुख होने का ही हरास हुआ है बाकी का तो विकास हुआ है साधना का हरास हो गया अनादर हुआ है तो साधना का ही अनादर हुआ बाकी तो लोहे लक्ड का आदर हो गया बकरी के बच्चे के मुर्गे के बच्चे का आदर हो गया है मनुष्य के बच्चे का अनादर हो गया क्योंकि मनुष्य ने आध्यात्मिकता का अनादर किया तो फिर मनुष्य का प्रकृति अनादर कर रहा है निरोध पहला भी नहीं तीसरा कभी नहीं मुर्गे का बच्चा चाहिए बकरी के बच्चा चाहिए लेकिन मनुष्य का बच्चा निरोध क्योंकि मनुष्य मनुष्य रहा नहीं मनुष्य इतना बहिर्मुख हो गया इतनी उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई कि फिर सरकार भी क्या करे बेचारी जख मारे गई सरकार भी ये सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं सरकार जख मारती कि नहीं मारती <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो मनुष्य जितना बहिर्मुख होता है उतना अनवैलिड हो जाता है भोक्ता क्षीर्ण हो जाता है इसलिए देश में बड़े बड़े क्रिकेट के मैदान बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है बड़ी बड़ी होटलें बनाने की आवश्यकता नहीं है जहाज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है समाज में बहुत की रक्षा हो ऐसे साधना स्थान बनाने की आवश्यकता है स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं कॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं सच पूछो तो साधना स्थल साधना के स्थान जहाँ कि पामर आदमी भी आए तो उसको ध्यान भजन करने की रुचि हो ऐसा सुंदर स्थान रड़ियामण स्थान बनाने की आवश्यकता है अभी ये बना है तो हजारों लोग फायदा लेते हैं एकांत में अब थोड़े दिन के बाद ये तो होटल जैसा हो जाएगा तो अपने राम तो चल बसेंगे लेकिन तुम सब तो नहीं आओगे हिमालय हम तो देख के आ गए भारत की यात्रा करके दो चार जगह छान मारी से तो आपने डड़ो बिस्तरों बगल में मेड्यो योगी अपने तो ऐसा करने को तैयार हो गए एकांत का मूल्य होता है होम होम ओम हो, हो। तो भोगों में ये चार दोष रहते हैं भोगता को क्षीण करते हैं सदा नहीं रहते मन की रुचि नहीं रहती और भोग नाश हो जाते हैं जो चीज नाश होती है वो भोगने वाले को अविनाशी कैसे बनाएगी सीधी बात है जो स्वयं नाश हो रही है उसको भोगने वाला अविनाशी कैसे बने अविनाशी तो एक आत्मा है इसलिए बोलते आत्मलाभन परम लाभम न विद्यते आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते कृष्ण को कहा अर्जुन ने अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने जन लब्धवा न लाभम मन्यते न अधिकम तताह जिसको उपलब्ध करके अधिक कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी तुम चलायमान नहीं होगी या तो पानी का ग्लास देर से मिल गया चाय का कप देर से मिल गया अथवा भोजन में थोड़ी गड़बड़ हो जाए कैम ना आप दम पछाड़ करे और पढ़े लिखे अपने को मानते लोग ग्रेजुएट हूँ मैं जैसा तैसा नहीं हूँ जैसा तैसा नहीं लेकिन काम तो जैसे तैसे कई कर रहे है उस बेचारे का कसूर नहीं उसको आध्यात्मिक विद्या वाले कोई फकीर मिले ही नहीं जियोडी डॉग ओ खैर फिर भी इस देश के सौभाग्य है कि मुफ्त में ऋषि मिल जाते हैं मधुसूदन अमेरिका गए थे हिंदी में प्रवचन नहीं कर पाते हैं गुजराती में भी वेदांत पर नहीं बोल पाते सत्संग नहीं कर पाते शक्ति पाते। अच्छे सात्विक सरल हैं, साधक हैं, मधुसूदन अच्छे साधक हैं साक्षात्कार कोई चीज अलग है सात्विक एकाग्र चित्त वाले साधक थे तो वहां के लोगों को ध्यान में बिठाते थे फिर शक्ति प्रक्रिया से लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान का मार्ग दर्शन करते थे तो भी वहां के लोग इतने इम्प्रेस हुए कि उनके दर्शन को भीड़ होती थी और इनको जो लोग ले गए दुकानदार उन्होंने सौ डॉलर फी रख दिया मधुसूदन के दर्शन की सौ डॉलर फी देकर मधुसूदन के दर्शन करने को आते थे दो अढ़ाई करोड़ रूपए ले आए और बिहार में अस्पताल बना दिए तो भारत का एक सात्विक साधक का दर्शन करके करने को सौ डॉलर यानी साढ़े आठ सौ अभी तो ग्यारह सौ रूपये देने को वो लोग तत्पर हो जाते हैं तो उनके पास पैसे की कीमत नहीं शांति की कीमत अशांति इतने हो गए कि थोड़ी सी कहीं शांति मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं अपने को एम्बेसी वालों की मुलाकात हुई अमेरिका जाने का है तो, तो फिर वो जब पासपोर्ट वीजा वीजा दिया तो क्या करा के वो पासपोर्ट में जो दाढ़ी वाला बाबा था ना कहीं का था मुरेरा का उसको ऐसा करके वो उसको दिया अपने सेवकों के बाबा जी को हमारे प्रणाम करना तो ये मेरे को नहीं करते भारत के ऋषियों की आध्यात्मिक खोज का ये प्रभाव है ओम ओ नहीं तो उन लोगों का वहां का जो है चीफ वो मेरे को तो नहीं मिला लेकिन लोग बताते पचपन हजार रुपया उसका पगार है महीने का ज्यादा नहीं साढ़े पांच हजार डॉलर पंचावन हजार नी हम जानते हैं उनके पटावा है। तो अधिक भोग भोगता उसी दुखी है रोटी नहीं उसलिए दुखी नहीं है कारे हैं इम्पोर्टेड कई कारे है ड्राइवर अलग बंगला अलग पंचावन हजार पगार छता मानस बहुत दुखी है लो एना ते हाथ नहीं थरेलू मे फरतू मे प्रसाद मे विनोद मे ध्यान मे सौ डॉलर ए नही सौ रूपया नई सौ धाकाय नहीं, सौ पैसा लेवा बात, नहीं, नहीं, ले वा नहीं। मौज पड़े तो लाया नहीं ते तो बोलो ते भागशाड़ी कहवा पहले पंचावन हजार वालो भागशाड़ी कहवा घर में बुहारी रोज है शरीर में स्नान रोज करते हैं तो जरा स्पूर्ति रहती है सूर्योदय के पहले स्नान करने से सतोगुण बढ़ता है आदमी निरोगी रहता है और सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं वो खिन्न मन के हो जाते हैं सूर्योदय के पहले उठ जाना रात को जल्दी सोना जल्दी उठना प्रदोष काल में संभोग करना प्रदोष काल में भोजन करना ऐसा जो आदमी करते हैं ना जो पाश्चात्य संस्कृति में बेचारे पढ़े हैं तो उनको कुछ भारतीय की गहराइयों का पता नहीं तो प्रदोष काल में सेक्स कर लेते हैं प्रदोष काल में भोजन कर लेते हैं तो फिर उनके जो है ना आधी व्याधि और उपाधि उनके चित्त को घेर लेती योग वशिष्ठ में इसका बयान है मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं इसलिए देश है काल तो प्रदोष काल में भोजन नहीं करना चाहिए रात्रि के बारह बजे के बाद का जो है ना वो प्रदोष काल माना जाता है अब काल जो है सेक्स के लिए प्रदोष माना जाता है प्रातःकाल सतोगुण होता है और भोग जो है तमोगुण रजोगुण रजोगुण होते हैं तो जिस समय जो चीज होते हैं और अधिक भोग जैसे पूनम है एकादशी है पर्व के दिन है ऐसे दिनों पे भी ये व्यवहार करने से भी चित्त अशांत होता है और रोग ज्यादा घेर लेते तो आधि व्याधि और उपाधि ये अज्ञानी को घेरती रहती है इसलिए उनसे बचने का एक उपाय है, है। प्रातःकाल स्नान करें सूर्योदय की तरफ मुख करके वो लंबे लंबे श्वास ले प्राणायाम करें दस पांच कुंभक करें तो ये प्रदोष काल से जो किए हुए पाप होंगे वो नाश हो जाएंगे नारियाँ में जो विकृति होगी वो नाश हो जाएगी तो हृदय शुद्ध होगा नाड़ियाँ शुद्ध होगी गीता पढ़ो रामायण पढ़ो लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होगा तो गीता भी तुम्हारे लिए गीता न रहेगी एक किताब बन जाएगा रामायण तुम्हारे लिए रामायण ही रहेगा तो जितना जितना चित्त चित्रित्र होगा शुद्ध होगा उतना गीता का राज खुलेगा गीता का छुपा हुआ गीता के अंदर जो रहस्य है ना वो आपको दिखाई पड़ जाएगा गीता एक दिन पढ़ने का किताब नहीं है गीता पढ़ो गीता पति को मिलने के लिए हाँ और गीतापति तुम्हारे से एक इंच भी दूर नहीं जा सकता ऐसा नहीं कि भंडेरी पोल में गीता रहती है या गीता पति रहता है ना ना। खैर तो प्रदोष काल के दोष को दूर करने के लिए और जन्म-मरण को दूर करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए रात को ओंकार का जप करके सो जाओ आखि रात आपको जप करने का फल मिलेगा पर पड़ी छे कोने जिसको तड़प होती है उसको थोड़ा सा सुनाओ तो जीवन उसका करवट ले लेता है और पामरों के संपर्क में हम लोग आते ना तो हमको तड़फ ही नहीं होती है फिर सत्संग सुनते हैं कई जाओ तो मेड़ ना पड़े तो बापजी पी मऊ नीता गया तो मारे जीवन को एक छुपे हुई गली को जरा खिलने दो पुष्प होने दो फिर देखो सुख के भौवरे आकर इर्द गिर्द भूनकार करेंगे आप तो तृप्त होंगे लेकिन आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी तृप्त हो जाएंगे अभी तो सुबह से शाम तक रोटी के पीछे हम भागते हैं ए, क्या रोटी क्या रोटी तुम्हारे पीछे भागनी चाहिए मनुष्य तेजोहीन हो गया सही बरकत है दया करो अरे बरकत अच्छा तू थक जी पाई तुम देंवण पवे तो लेंदा थक पवे ऐसा तुम्हारे पास खजाना है चाबियां भी पड़ी है लेकिन चाबियों की बजाय सिगरेट डाल के ताला खोल रहे हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो के के प्रसंग से पता चला कि कितनी भी वस्तुएं मिल जाए लेकिन आत्म पद का उपदेश आत्म ज्ञान के आगे और कुछ नहीं कई गीताएं हैं इधर का लिया उधर का लिया तारवण लेकिन ये पंडिताइयों के लिए साधकों के लिए नहीं है साधक के लिए तो कम से कम शब्द होना चाहिए और अंतर्मुख हो जाए पंडितों के लिए बड़े बड़े विवरण बड़े बड़े पोटेशन, जिसके पास ज्यादा समय हो ज्यादा सोच विचार करने की शक्ति हो सोच विचार में मजा आता हो उस लोगों के लिए लंबी चौड़ी टीकाएं हैं साधक के लिए तो थोड़ा सा ही गुरु का मार्गदर्शन और डुबकी मारो पार हो जाओ कब तक ये सब खोपड़े में डालते रहोगे कि ऐसा हुआ फिर उसका क्या मतलब उसका क्या मतलब उसका क्या मतलब उसका क्या मतलब तो कभी कभी तो शास्त्रों में भी आदमी उलझ जाते इसीलिए कि गुरु निर्दिष्ट मार्ग की जरूरत शास्त्रो में होता है कि आनो शो अर्थ करो भगवान नो अभिप्राय शो हे अर्जुन अभिप्राय शो हे जुदा जुदा अभिप्राय गीता मै ऐि जुदी टिकाओ आनु तारवण अनु तारवण अनु तारवण अनुतावरण तो तुम्हारे अंदर के गीत नहीं है उसीलिए दूसरों का तारवण होता है हमारे जैसे लल्लू पंजू से पूछो कि भगवान कहाँ है बोले भगवान वहींकुट में है खुदा यहाँ है लेकिन जब कबीर से पूछो कि भगवान का है बोले यही तो हूं देख लेने मेरे को जान ले आ, उनकी वाणी में ये होता है रामतीर्थ से पूछो ईश्वर कहाँ है तुमने ईश्वर को देखा बोले नहीं तुम्हारे पास ईश्वर है बोले, बोले नहीं एक आया था प्रेस रिपोर्टर राम तीर्थ के पास कि आपके पास सोल है आत्मा है बोले मेरे पास आत्मा नहीं है तो बोले आप आत्मा सिखाते हैं बोले आत्मा में सिखाता नहीं बोले आपने आत्मा को देखा है बोले मैं देखा भी नहीं तो बोले तुम who are you हुई आई एम गॉड मैं ही आत्मा हूँ आत्मा को देखना क्या देखना तो अपने से पृथक की चीज है मैं स्वयं आत्मा हूँ मैं स्वयं सौल हूँ तो ऐसे कोई तत्व गुरु मिल जाते ना तो फिर ये अभिप्राय वो अभिप्राय इधर नहीं वो बोलते हमारे को देख लो मेरे को पहचान लो और तुम्हारे हृदय में छुपाओ बायोजीत बैठे थे और लोग जा रहे थे जेरूसलम हज करने हाजी लोग बोले अरे कहा जाते हो ओ फकीर की मस्ती और आवाज वो लोग रुक गए यात्री कोक तो जोता जोता जाम हसे हम गदगद हमने गले गले था <laughs> अरे कहा जाते हो बोले जेरूसलम जाते हैं वो पत्थर है वहां तो उसको प्रणाम करते हैं चूमते है और समझते पुण्य होता है बोले जेरूसलम उधर क्या जाते इधर जिंदा जेरूसलम है आ जाओ है ब्रह्मज्ञानी हो कि अपनी हिम्मत होती है अपना अनुभव है उनका लोग ठगे से रह गए आ ही गए देखते हैं बड़ा मजा आ रहा है ज्ञानी को देखकर पवित्र हृदय को गदगद होता है बोले देखते क्या है चक्कर मार लो प्रदिक्षण कर लो प्रदिक्षण कर ले बोले अब उधर को चुमते पत्थर का तो जिंदा को चुम लो हाथ दे दिया कोई ना इधर चुना कोई बोले अब चले जाओ हो गया जेरूसलम हो गया यात्रा हो गया अब घर चले जाओ आराम से लेकिन सुनो दोबारा इधर भी मत आना